साहसी मेघराज बच्चों हमारे विशाल देश में मेघालय प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है इसी प्रदेश में एक प्रतिभाशाली बालक रहता था प्यार से सब उसे मामू कहते थे अ मामू का पूरा नाम था मेघराज थापा मेघराज को अपने से छोटे बच्चों से बहुत लगाव था पढ़ाई के साथ-साथ वो क्रिकेट चित्रकला और संगीत का प्रेमी था इसी के साथ वो बहुत बहादुर भी था उसकी बहादुरी के लिए उसे वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया एक बार की बात है मामु म मामू म नोमो बेटा मेघराज बेटा जल्दी से उठो नहा धोकर तैयार हो जाओ आज घर में पूजा है बेटा उठो ना ये लो उठ गया शाबाश मां हम आज कुछ अजीब सा लग रहा है आज तुम स्कूल नहीं गए ना इसीलिए ऐसा लग रहा है हम शायद हां हो सकता है चलो आज मैं चित्र बनाऊंगा काफी दिनों से कुछ नहीं बनाया ना और और अपना कमरा भी साफ करूंगा <laughs> शाबाश बेटा आज तो मामू भैया को ले जाकर ही छोड़ेंगे हां आज, आज तो, तो लेके ले ही जाएंगे आज तो क्रिकेट उनके साथ ही खेलना है हां अरे आओ।, आओ किशन पप्पू आओ अरे मामू देखो तो तुम्हारे दोस्तों की टोली आई है अरे अरे किशन पप्पू आओ अंदर आओ आओ मामू भैया भैया चलिए ना बाहर क्रिकेट खेलते हैं अरे क्रिकेट हां हां भाई मामू चलो ना बाहर क्रिकेट खेलते हैं आज एलिफेंट फॉल की तरफ चलते हैं हां क्या एलिफेंट फॉल हां नहीं नहीं मुझे नहीं जाना वहां तुम लोग जाओ ना? खेलो घर में पूजा है बहुत काम है मुझे मैं नहीं जाऊंगा चलिए चलो चलते नहीं नहीं तुम लोग जाओ खेलो मैं नहीं जाऊंगा मामू जी मां बेटा जरा बाजार से कुछ सामान लेकर आओ हम ये लो पैसे हा? जी बेटा संभाल कर रखना पैसे हां अभी लेकर आता हूं मां मामू बेटा हम बाजार से कब आए तुम मां बस अभी थोड़ी देर पहले ही सामान कहां रखा तुमने वो तो मैंने रसोई में संभाल कर रख दिया है ठीक है मैं देख लेती हूं बेटा पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहां चले गए हम चलो आज आगा आगा तो ले जाकर चलेंगे मजा नहीं आ रहा मजा आ रहा अरे पप्पू किशन तुम लोग फिर आ गए हां भैया चलो ना खेलते हैं खेलने अ... मामू तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना वो तो हूं क्या हम तुम्हारे बिना खेलेंगे तुम्हें हमारे साथ खेल नहीं होगा होफू अब चलो चलता हूं मुझे साथ ले जाकर ही मानोगे तुम लोग हां मां मैं मैं खेलने जाऊं जल्दी लौट आऊंगा अच्छा बेटा देखो जल्दी आना हां और संभल कर जाना देर मत करना मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी ठीक है बेटा जी मां कर जाऊंगा चलो चलो किशन चलो बब्बू चलो किशन यहां आकर कितना अच्छा लगता है ना हां गिरता हुआ पानी ये ठंडी हवा मेरा बस चले तो रोज आऊं यहां पर अरे देखो कितने सारे लोग कितनी दूर-दूर से आते हैं यहां तब भैया आप बहाना क्यों बना रहे थे वो पप्पू आज मेरी कुछ इच्छा ही नहीं थी घर में पूजा भी तो थी आ, अच्छा एक बात बताओ हुँ? मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम लोग नहीं खेलोगे कैसी बात करते हैं भैया भैया वो देखो वो फूल कितना सुंदर है ना हां बहुत सुंदर है अरे हां वो पानी के किनारे वो फूल तो बहुत सुंदर लग रहा है हुँ? रुको मैं तोड़ कर लाता हूं अरे वो फूल वो तो बिल्कुल पानी के किनारे पर है किशन तुम उधर मत जाओ नीचे गिर जाओगे मैं अभी फूल लेकर आया अरे किशन अरे किशन सुनो ना कहीं पैर फिसल गया तो नहीं फिसलेगा पानी में कहीं गिर गए तो नहीं तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा मेघराज कुछ नहीं होगा अरे रुको किशन किशन भैया देखो संभल कर जाना अरे अरे किशन धीरे-धीरे अरे इधर-उधर मत देखो किशन अरे धीरे आराम से चलना बस 1 मिनट और अरे आ, बचाओ अरे, कोई अरे बचाओ अरे किशन तो पानी में पानी में गिर गया अरे अरे किशन अरे किशन मैं आता हूं हां घबराना मत मैं आता हूं किशन मैं मैं अभी बचाता हूं तुम्हें देख वो तो मैं पानी में किशन आ आ आहा ये पता था सर को भी अभी आना था मैं किशन किशन देखो हम किनारे आ, तक पहुंच गए मेरी, मेरी चोट आ मामू तुम तुम्हें तो काफी चोट लग गई है अरे खून भी बह रहा है अरे अब क्या होगा अरे कोई मामू को बचा मेरी चोट आ अरे कोई मामू को बचाओ कोई मामू भैया को बचाओ mamu bhaiya meri chinta mat karo mamu aisa are mamu bhaiya aankh kyu le bolte mamu mamu bhaiya mamu to... tumme kya ho gaya are aankh kyu le इस तरह बालक मेघराज थापा ने अपनी सूझबूझ और साहस से अपने दोस्त किशन को तो बचा लिया लेकिन खुद बहुत घायल हो जाने के कारण बच नहीं पाया मेघराज की इस बहादुरी के लिए उसे मरणोपरांत वर्ष 1997 के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया S'ha si